कोई पूर्विमांसक हैं तो वो कहते हैं कि धर्म और अधर्म ही परमार्थ ये धर्म धर्म की बात भी बड़ी लक्षण है। देखो अच्छी चीज धर्म होती है और बुरी चीज अधर्म होती है ये कल्पना नहीं है बोला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 स्त्री पुरुष सब के सब एक सरीखे हैं तो धर्मा धर्म जो है वो सिवाय अध्यारोप के और किसी दूसरे प्रकार से धर्मा धर्म की सिद्धि हो ही नहीं सकती, नहीं तो ब्राह्मण का धर्म अलग और क्षत्रिय का अलग दोनों मनुष्य हैं कैसे होगा अच्छा गृहस्थ का धर्म अलग सन्यासी का धर्म अलग दोनों मनुष्य हैं कैसे धर्म अलग होगा है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 और मन मनोवेद गुरु गुस्री चित चिद धर्माधर्मौ पंचव्ते षिशा एक अनंत चातरे, चातरे लोकान्ोक आश्रमा तद्ध स्त्री पुम ओं नपुंसकैंग आतरे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 केवल जाति का प्रश्न नहीं है उसके साथ तो हजार सवाल जुड़े हुए हैं तो ये तो आपको धर्माधर्म की व्यवस्था में कितना सोच विचार करना पड़ता है इसका एक नमूना बताया तो ये बात श्रुति में आई है तद जय रमणीय चरण अभ्यासोह ये रमणीयाम योनिम आपदेरन जिनके आचरण पवित्र होते हैं उनको पवित्र जोनी की प्राप्ति होती है ब्राह्मण जोनिम्बा क्षत्रिय जो निम्बा वैश्य जो निम्बा तद्ययी है कपूय चरणा अभ्यासोह यते कपूयाम जोनिम आपदेरन स्व जो निम्बा शूकर जो निम्बा तो हमारे कहने का अभिप्राय यह है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 तो दूसरी बात आपको सुनाते हैं क्या हम लोग हेतुफल भाव को उतना महत्व नहीं देते कार्य कारण भाव जो है ना उसको इतना महत्व नहीं देते उपादानिक परीक्षण दक्ष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 और संयास आश्रम में स्त्री साथ नहीं है और ब्रह्मचर्य है ये सब जो बात ना है नारायण तो यदि ये बात किसी प्राकृत आधार पर निश्चित किया जाए ना तो नहीं बनेगी हमारे एक वैद्य हैं काशी में अच्छे वैद्य माने जाते हैं आज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 तुम्हारा जर से क्या हुआ एक कसाई की गाय भर गई अब वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ा गाय महात्मा के सामने से निकली देख लिया कि गई अब जंगल में झूंढता हुआ कसाई आया महात्मा जी हमारी गाय इधर गई उसको तो मारना था महात्मा जी बड़े सत्यनिष्ठ उन्होंने कह दिया कि हाँ इधर गई है कसाई ने जाकर गाय पकड़ ली ना के गाय को मार डाला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 जिसने धर्म का आधार शासन शास्त्र को बनाया ये तो बड़ी भारी क्रांतिकारी दृष्टि है कि वस्तु में उसने धर्माधर्म का अध्यारोप नहीं करके वचन में धर्माधर्म का अध्यारोप कर दिया तो धर्मा धर्म उच्च तद विरा अब ये कहो कि यही जगत का कारण हो तो ये जगत का कारण नहीं हो सकता क्योंकि धर्माधर्म तो कर्ता के अधीन होता है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 तो हमारे लिए विद्यालय चाहिए और सत्संग भवन चाहिए और पुस्तकालय चाहिए वाचनालय चाहिए ये भाव की शाखा है सद्भाव की शाखा है अन्न वस्त्र मकान वगैरह अन्न वस्त्र मकान सद्भाव की शाखा है और विद्यालय पुस्तकालय वाचनालय सत्संग भवन भाव की शाखा है ए? और बात ये संगीत नृत्य नाट्य ये सब क्या है यह आनंद भाव की शाखा है क्योंकि मैं सुखी हूं और सुखी रहना चाहता हूं प्रिय भाव की शाखा है तो ये दर्शन शास्त्र की रीति है कि मूल में सत्वरज तम इन तीन गुणों की स्थापना करके है अब देखो सत्वरज तम की स्थापना करो तो कैसे बनेगा एक तो हमको शांति से बैठने की जगह चाहिए कोई विक्षेप न करे और एक हमको काम करने की जगह चाहिए जहां काम करें और एक जहां सोवे ऐसी जगह चाहिए सत तो कहता है शांति से बैठो रज कहता है काम करो और तम कहता है नींद लो हैं? तो तीनों के लिए सत व रज तम के अनुसार हमको तीन स्थान चाहिए इसका नाम होता है वो गणना गणना शास्त्र जो है ना वो हमारे जीवन को बिल्कुल गणित पर ढाल देता है अब देखो 25 की गणना आपको सुनाता सुना था पहले पंचविंस तो आप इसको उधर से मत गिनना इधर से गिनना शुरू कर लिए पांच इंद्रिया आपने शरीर में है माने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 सोलह विकार सात प्रकृति और सात प्रकृति विकृति और एक प्रकृति कुल मिलके चौबीस हो गए हो सात एक आठ और सोलह ये चौबीस हो गए अब एक और बचा कौन न प्रकृतर न विकृति ही आ, वो कार्य कारण की परंपरा में उलझता नहीं वो टुकुर टुकुर देखने वाला है आ, साक्षी उसका नाम है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 फिर मान पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय और पांच विषय ये सोलह ये प्राकृत विस्तार हो गया